के है। आत्मादेता अनुसृच्छन्द गान्धा करो वर्तते इस मंत्र का दीर्घसमाधि आत्मादेवता अनुस्कृच्छन्द गान्धा अथ आत्महुसारना की देशा अब आत्मा के हरण करता अर्थात आत्मा के पुष्ट आचरण करने वाले जन कैसे होते हैं यह उपदेश किया है पदार्थक संस्कृत भाषा असूरिया असुराणाम प्राण पोषण तत्णाम परिच्या तत्कर्मा नाम प्रसिद्ध श्लोका पश्यन्ति ते जनारूपेण दुःख अन्धकारान् भोगान् ते कृत्य मरणं प्राप्य अपि जीवन्तः अपि गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति ये के च आत्महन ये आत्मा भ्रंती तब युद्ध आचरंती से जमा मनुष्य जो लोका लोक अं अंधकार रूप कमता अज्ञान के आवरण से आवृतार सब उनसे हटे हुए ये और जो कोई आत्मा आत्मा के विरुद्ध आचरण करने के करने हाले जमा मनुष्य है ते अपने प्राण शोधन में तत्पर अभिख्या आदि दोषों ऐसी लोगों एवं उनके सम्बन्धियों के प्रति स्वास्थ्य करने वाले नाम प्रसिद्ध ते से हुए मरने के पीछे अति और जीते हुए भी काम उन दुख अज्ञान अंधकार ऐसी युक्त को दक्षण की प्राप्त होते हैं वे ही मनुष्य असुर दैत्य राक्षस पिता एवं दुष्ट है जो आत्मा में और वाणी में और तथा कर्म में कुछ और ही करते हैं वे कभी अविज्ञा दुद्ध सागर से पार होकर आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते और जो लोग जो आत्मा में तो मन में और जो मन में तो वाणी में जो वाणी में, में तो कर्म में सफल प्रतिष्ठाचरण सौभाग्यवान् जगत् पवत्र कर्ते हे किलोक मे अनुपम सुख को प्रो इच्छा धन्यवाद संकेत रूप से मनुष्य कल्याण के लिए बातें करी जाती हैं उन संकेतों से व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाने की विद्या को प्राप्त कर लेता है मन्त्र के भाव प्रकार के है कि मनुष्य स्वार्थपूर्ति के लिए लगे रते अपना एक प्रयोजन उनको अच्छा लगता है और अज्ञान से वो उठा प्रोत हैं दूसरे लोग ये लोग हैं जो मन में कुछ और है वाणी में कुछ और बोलते हैं और कर्म में कुछ कामी ये आत्महन आत्मा का हनन करने वाले लोग का है स्वार्थि लोक अज्ञान स्रोतलोग आत्मा के विरुद्ध वाले लोग महान को प्राप्त करते हैं उस विपरीत आचरण के कारण लोगों को विशेष जन्म विजुक्त भोगना पड़ता है और अगले जन्म में विजुक्त भोगना पड़ता है ऐसी बात नहीं है कि केवल इस जन्म में कर्म किए जाते हो और अगले जन्म में ही फल मिलता हूं ये सिद्धांत नहीं है सिद्धांत यह है कि कुछ कर्म ऐसे हैं तत्काल फल मिलता कुछ करण है मिलता। कुछ कर्म ऐसे हैं कालांतर में मिलता है कुछ कर्म ऐसे हैं जन्मांतर में मिलता है फल मिलने का काल मोटी भाषा है व्यक्ति अभि गौ खरिदक अभि अभिया गूर्णे दूध नकाला करके पी गया पर, व्यक्ति अभि समाधि लाधि लिख्यो आनन्द तत्कल तो एक व्यक्ति आज योगाभ्यास सीखता है पढ़ता है लिखता है कई बार शिक्षण शिविर में आता है किसी के ग्रंथों को पढ़ता है थोड़ा सा सीखता हुआ सीखता हुआ वो इसको उपलब्धि तो होती नहीं वो मेहनत करता रहता परिश्रम करता रहता और छह मास में वर्ष में दो चार वर्ष में वो कहने गया मुझे तो आनंद ही आनंद रहता तो ये क्या हो गया कालांतर तो, तो एक योगाभ्यास करता है जीवन लगा दिया उसने उसके बुरे कर्म बुरे संस्कार रहे। पर इस में योग का फल विशेष दिखाई नहीं दिया अगले दिनों में अच्छे माता पिता के घर को पैदा होता है और बाल्यावस्था से इसके संस्कार काम करते हैं और वो व्यक्ति अगले ग्रह को प्राप्त करता है आपने पपीता देखा है पपीते को क्या बोलते हो आप बोकड़ी पपड़िया पोपिया पकड़िया भी बोलते हैं आप देखिए अच्छी भूमि है इसको लगा दो एक वर्ष में जो फल है दे देता बालक को बो दो एक डेढ़ महीने में खाओ फिर अमरूद को या आम के पेड़ ऐसे है जो दो तीन वर्ष में वो फल देते थे मेहा स्वार्थी प्राणो चे पोषणं लगे रते है अध्यो आत्मारते जन्म प्राप्त हैर अगले जन्म महादुख प्राप्त लोग ऐ कर्मों की फल की कोई व्यवस्था नहीं देखती कर्मों का फल कहाँ मिलता यदि ईश्वर सर्वज्ञ सर्वव्यापक होता न्यायकारी होता तो दूध में पानी मिलाने वालों को झूठ बोलने वालों को चोरी करने वालों को डाका मारने वाले को तत् थल देता ये लोग शंका है— कुछ का समाधानी काले देता है तु शेष्ठ कर्णो काफल में देने का और में देता काता कालान्तरता औष कर्णो काफल जन्मान्तर में दे सकता है, इस सकतान् उदाहरणं एक व्यक्तिस चिस वर्ष चोरि जाके मे मिलावट की सारी बुरा और इतने पाप इ पापकर्ण कट्टे के सुर काम मिलना वर्ष अवस्था अव्या भगवान् सुवर् बना अग्रे दिने बना कोसी व्यवस्था किं नेता उत्तर दाना पडेका उत्तर ये हो ईश्वर मूर्शी दिया एगा तब तक कर्म करने में वो स्वतंत्र भी है कर्म का फल तीसरे उसको बीच में उसके फल को छीन कैसे सकता है मनुष्य शरीर को छीन ले और सूरज में उसको भेज देख अन्याय अगे कैसे करेगा तो समझ भाई बाब अभी तो उसके 40 वर्ष जीने की ओर पड़े हैं उसको मनुष्य जनों से वंचित क्यों करेगी चाहिए उसको चालीस वर्ष तक और पूछने पूछने दो ऐसा भी होता है कि ये की का सुना उसका स्वामी श्रद्धानंद जी का सुना मुगला डाकू का सुना पता नहीं किसने लोगों का सुनते आए थे वो डाकू थे वो जोर थे राक्षस थे सब कुछ थे और कालांतर वो महापर्व आपने सुना है इतिहास में प्रसिद्ध बातें वही व्यक्ति जो आज तक सूर्य का जन्म प्राप्त करने की योग्यता को प्राप्त कर पाया है वो चालीस वर्ष के कालांतर वो सूर्य वाले योनि प्राप्त करने के कारण उनको दवा देती है वो दूसरी योजना को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर सकता है तो समझ भाई बात दोनों का पंद्रह भारी होगा वही तो होगा और कतो बैठा विजय गैस पर आज एक होती है जब पहन छुट्टी करते हैं नंबरों से खेद होते हैं तो सब जीत मानी जा नंबर ीसम्बरप्राप्त किम प्रसारे बीस विजय घोषित घोषित वा अपि ते तीनघण्टे परे दिने परे अभिषित घोषित सकते अन्यायः अपि तु मुखा दिने तीन दे तीन घण्टे औेखेद विजय के अन्ते परिणाम देगीन प्रसारे परिपीश मिलेगा वराजय प्राप्त परिका नहीं बन और तो हो जाता बाया नी बनजा मन्यायता पता चला कि उसको रूप में चेनि कूप मिलेगा ये कहते हैं कर्मो का फल दिखा मेगा दीक्षा क्योंकि कोई डंडा लेके मारता दिखाई दे फांसी तोड़ता दिखाई दे पारिस्तिक बांटता दिखाई दे और तब तो लोग कहते हैं कि फल मिल रहा है, फल नहीं तो नहीं मानते दो और ध्यान दें, ये मनुष्य शरीर पशु शरीर कीट पतंग का शरीर यह सिद्ध करता है कि कर्मों का फल रहता पुछ है कुछ उठता है दिन भर है उसका कोई चुरच्छा, चुरच्छा करने नहीं। घर घर क्षा वा टक् मयकाली भूखा का भूखा के भूच बुल न स्या भूप बता सता सम कीडे पताडे कारे तु उ हा कार्य कर्म काफल न मानया खाने के वही साधन है पीने के साधन है सुख सुख भोगने के भी साधन है रशनारियां भी हैं हृदय का है सारा कार्यक्रम मनुष्य बांधी है और वो रशनारियां विकास करने के साधन विद्या करने के साधन धन संपत्ति कमाने के साधन खाने पीने की योजनाएं समाधि लगाने की सारी के सारी विद्या उन रचनाड़ियों से वो करें ही कितना जोर लगाए थे व्यक्ति दस वर्ष कुत्ते को पढ़ाना आगन कहे तो क्या इनमें भी एक के ऊपर आने पर कसार करेगा लोग गधा देखा अपने गधा गधे का बहुत ध्यान देते मूर्ख बहुत होता है प्रत्येक को इसमें बहुत मजबूत बहुत होता है पहाड़ों का जो काम करता है गधा वो मुर्ख नहीं कर सकता पकड़े का हटी मजबूत होती है और खुद भी इतने मजबूत होते हैं और इनकी दो गड्ढों की लड़ाई होती है तब देखना नहीं था दात इतने मजबूत होते हैं एक का दात दूसरे को मुंह से पकड़ देता है खाल को काट देगा वो मुंह से छोड़ना नहीं जानता मकौड़ा देखना नहीं जानते कई मकौड़े ऐसे रहते हैं काटते हैं भाग जाते एक जाती है कि मोटे मोटे ये भी ये नहीं एक बार, गए गए उनका बार अगर अगर के बा पकडे पटगे मुह अलग फ़ाक अग्रे छोडनायुर्वेद चिकित्सक य प्राचीनकाले मुहे पक जटवाे काका मकोडा द् मकोडे तीन मकोडे लगा का मिलवा दिए आज और ये और बात देखना इतना होशियार एक काम लड़ाई आदमी का तो काम करता ही है और जब मौका देखता है मेरे पीछे का डाला है तो जीत के उठकर ऐसा मारता उसके काफ खते हो जाए पिछड़े वाले का देखिए मारता आप इसकी मूर्खता को देखो इसकी नरियां कितना काम करती है मिट्टी धोनी महोदति बाजारा ध्यान देते पानी पी वो बोरे डालके दिनभर बोरे डालता मिटी के सडके आगे जाती बोरे चलताो सडके गा इडके मे गधे मिटी डाले मक बे सडके डो जाती ग्रोरा डालता मिटी डाता ओ गधा सडके जाता जाता लोकर् डो में वो चक्रमे उ सडक पे जा दो दण्डे जन बीस तीस ने कागा उ अचनाय भगवान् ऐे खाता देश विते राजी सनानन्दी के महात्मा <laughs> जितना कथा आनंदी करें उतना ही योगी लोग हैं उतना ही राजा महाराजा हमारा कधा करके देखो बताम <laughs> देते हैं अगली बात देश में देखिए सही कहते हैं कि वो लोग आत्मा के हनन करने वाले हैं मन में कुछ और है वाणी में कुछ और कर्म है आत्महन है जन आज कौन आत्म जन्म नहीं आत्महन नहीं है ब्रे नहीं विवान् आत्महन बनात्महन न ये मम धर्म आत्माक होग मन पणी और कर्म जीवित जीवन इ वेद का सन्देश है मनमोगा वै मन बोलेङ्गे वी कर्म केगे इ आत्मासा जान